द्रम कर्णे शृणु देवा भद्रं पश्येम्षिज् स्थिर सुवा सस्तमोदे ओ सा अथर्वेदीय मांडव के कार्य का अद्वैत प्रकरण के पैंतालीसवें कार्य का प्रति उपचार आरंभ हुआ जिसमें ये प्रकरण जो चल रहा है मैंने पातंजल योग सूत्र के माध्यम से मिलता जुलता है ये अथवा गीता के ष्ठाध्याय से मिलता जुलता है जैसे गीता के ष्ठ अध्याय में आत्मसमय योग कहा मैंने मनो निरोध को कहा या मन को निरोध करना है सुषुक्ति में जाने भी नहीं देना बाह्य विषयों में जाने भी नहीं जाना और विषय चिंतन भी न होगी तक उसकी आसक्ति भी न होगी तीनों से ये तीनों अनर्थ है आत्माकार वृत्ति में रहने के लिए आत्मा में कौन सी चीज़ तीनों अनर्थ हैं कर। शो करके समय खोजेगा आई काट देगा या विषय के चिंतन करके समय काटेगा या विषय भुग करके समय काटेगा ये तीनों अर्थ है अपना कल्याण नहीं ये तीनों में विषय के साथ संबंध हो या विषय चिंतन हो रहा हो या निद्रा में चला गया सुसूक्त में चला गया ये तीनों से रोकना चाहिए यही प्रसन्न चलता तो रोकने का साधन क्या है तो संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से रोकना चाहिए संप्रज्ञात समाधि कहा जिसको योग में और उसका लक्ष्य होगा असंप्रज्ञात समाधि मान ब्रह्माकार वृत्ति करना चाहिए वो संप्रज्ञात समाधि अवस्था है और वृत्ति भी जब समाप्त तो हो जाती है क्षीण हो जाती है तो वह असम प्रजात समाधि केवल ध्येय मात्र रह जाएगा वृत्ति भी नहीं रहेगी वह असम प्रजात समाधि केवल आत्मा ही होगा वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी वृत्ति को भी समाप्त तो हो जाती अभाव हो जाता है कहा है कथक ऋणों का दृष्टांत दिया गया है मैंने अविद्या के निवृत्ति जो वृत्ति बनेगी ब्रह्मादार वृत्ति अज्ञान अज्ञान के कार्य के निवृत्ति का जो वृत्ति बनेगी तो उस काल में भी बाकी अज्ञान अज्ञान के कार्य तो चला गया वृत्ति रह गया ना वृत्ति रह गई फिर भी दोहित तो होगा कहते हैं नहीं वृत्ति स्वतः नष्ट हो जाएगी कुछ काल के बाद जैसे फिटकरी आदि का दृष्टांत दिया है फिटकरी आदि जल को तो साफ करने के लिए घोला जाता है फिटकरी स्वयं वह लीन हो जाती है और वो जो कचरा था मिट्टी आदि थे उसको बैठा देती है स्वयं भी बैठ जाती है जल साफ हो जाता है किसी प्रकार वृत्ति का भी अभाव पहुंचाना केवल अपने स्वरूप रूप हो जाना स्वरूप हो जाना पहले तो स्वरूप का अनुभव करना वो वृत्ति कालीन है और स्वरूप हो जाना ये है असंप्रज्ञात सामाजिक क्षेत्र वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए साधकों का लक्ष्य वही होना चाहिए में पहुंचना चाहिए हम अपने आप में बैठे हैं अभी हम शरीर में बैठे हुए हैं अभी अस्वस्थ हैं स्वस्थ होना चाहिए अपने आत्मा में अपने स्वरूप में रहना स्वस्थ अवस्था हमारी स्वस्मिन तिषती थ स्वस्थ अपने आप में रखता हो तो स्वस्थ होता है अभी हम दूसरे में आसमित है मनुष्यत्व को लेकर के बैठे हुए मनुष्यों में बैठे हुए हैं मैं मनुष्य हूं या बुद्धि हो रही श्वाष्टा है? अस्वस्थ है स्वस्थ बीमारी नहीं संसार भव रोग भी बीमारी है एक तो कारिका में कहा था नास्वादयत सुखम त्र निसंग प्रत्य भवे निश्चलम निश्चल चित्तम एक एक कुरिया प्रयत्न का कहा था तो समाधि समाधिकालीन सुख है माने संप्रज्ञात समाधिकालीन सुख उस सुख का आस्वादन न करें, हमको आगे जाना है निर्विकल्पक समाधि में जाना है यह सुख का अनुभव करेंगे आस्वादन कर करें यहीं रह जाएंगे फिर तो निर्वाण अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे तत्र माने ये जो सविकल्प समाधि है संप्रज्ञात समाधि है इसके सुख का अनुभूत अनुभव न करे अगर वहां उलझन में आ जाएगा तो आगे जा नहीं पाएगा यही अंतिम पड़ाव हमारा नहीं है हमारा पड़ाव आगे है असंप्रज्ञात समाधि। में तत्र सुखम ना वो जो संप्रज्ञात समाधि में जो सुख होगा सुख तो होगा केवल एक ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है आत्माकार वृत्ति है वृत्ति है आत्मा है और अपना जो वृत्ति बनाने वाला बैठा हुआ है सुख तो होगा किंतु वो सुख का आस्वादन के चक्कर में पड़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा निस्संग प्रज्ञा, प्रज्ञा उस काल में बुद्धि के द्वारा निशंग हो जाए बुद्धि का प्रयोग करे आसक्त रहित हो जाए संग रहित हो जाए कोई भी संग न रखे वहां प्रज्ञा काम करे बुद्धि काम करेगी वहां प्रज्ञा निशंग भवेद प्रज्ञा के द्वारा जो भी वृत्तिजन्य वस्तु होता है वह नित्य होता है ये भी वृत्तिजन्य सुख हो रहा है संप्रज्ञात समाज में जो सुख है ब्रह्माकार वृत्ति से उत्पन्न है या अनित्य है जो वृत्तिजन्य होगा वो अनित्य होगा जैसे लौकिक विषय का सुख जो होता है वृत्तिजन्य होता है अनित्य होता है ये भी अनित्य है मिथ्या होता है वो मिथ्या है ऐसा समझ करके प्रज्ञा के द्वारा निस्संग हो जाए निश्चलम मन निश्चल हो गया निश्चरत चित्तम फिर भी किसी कारण से फिर उसका स्वभाव है फिर बाहर जाने लग जाए चर धातु गति और भक्षण दो अर्थ होता है जिस तरह द्वारा जाता हुआ वो मन बाहर जाता है विषयकार बनाने की स्वभाव है उसका वो तो ऐसे जाने लगे तो एक ही कुरिया प्रयत्न करें प्रयत्न लगा करके एक ही करें और वो संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि को जाने का जो प्रयत्न होगा उस प्रयत्न के द्वारा उस आत्मा में ही एक करके मन बाहर जाने न दे ये कहा। देखते हैं समाधि यद सुखम उत्पद्यते तद विषया विलासाद भी मनो निरोद्धव्यम समाधि समाधातुं इच्छा समातिक्सा समाधि में समाधि अवस्था में समाधि की इच्छा में समाधि की इच्छा होने पर जो सुख उत्पन्न होगा सम... अस माना संप्रज्ञात समाधि की इच्छा होने पर जो सुख होगा मैं विषयाकार नहीं रहेगा आत्माकार रहेगा ऐसा एक सुख होगा तब तो विषय विषयाभिलाषा भी उसके जो विषय होगा और तो वृत्ति होगी वहां भी उसके भी उस अभिलाषा इच्छा से भी पंद्रह तब तक मन को रोकना चाहिए उस सुख को तो भी भोगना नहीं देना चाहिए ये कहा था ना स्वादित तत्र समाधि अवस्था उच्यता है त्र शह कार्य का में नस्वादयित सुखम तत्र तने सधि अवस्थ में मने संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो जन्य सुख है वृत्तिजन्य सुख है उसका आस्वादं करें तथा सामि अवस्था उच्यते कि सवस्था सुखम यदलभ्य सुखम उपलब्ध्य सम्रज्ञात सामधि अवस्था में जो सुख होगा आत्माकार वृत्ति है जो सुख हो रहा है विजयकार वृत्ति नहीं है कि जो सुख होता है उपलब्धियों होगी सुख की तद अज्ञान बिजर्म वैसा ऐसा समझे निसंग होने के तरीका है अज्ञान जन्य है अज्ञान न हो तो वृत्ति नहीं बनती वृत्ति बनी हुए वहां अज्ञान न हो अपना स्वरूप ही पात्र रह जाता है वृत्ति है जो सुख समाधि अवस्था में सम्प्रज्ञात समाधि में वृत्ति जन्य जो सुख हो रहा है अज्ञान बिजर्मतन अज्ञान से ही उत्पत्ति है अज्ञान जन्य है अज्ञान कई विषय है समान का वृद्धि जो अज्ञान का विषय होता है वित्तिया होता है यद्यू सर्वाधी अभियान का विषय होता मिथ्या होता है यह सुख में मिथ्या है ऐसा विवेक यही है प्रज्ञा या ऐसी प्रज्ञा के द्वारा यही विवेक बुद्धि ऐसा समझे इसके द्वारा प्रज्ञ या विवेक ज्ञान है तो विवेक ज्ञान है उसके माध्यम से निष्प्रिय संभाव निष्प्रिय होता हुआ ऐसी भावना करे ऐसी विषय उसके सुख की अनुभव न करे इनकी ट्रिप्पण है विवेक ज्ञानी आकारिणा अनित सुखा तदवेद निश्चय अनित्य सुख और उसका भेद निश्चय करके समाधि और अनित्य सुख का भेद करके तभी होगा विवेक ज्ञान ही होगा वहां निर्विशेष समाधि और ये जन्य सुख के अतिरिक्त करना होगा जन्य सुख तब या दोनों का भेद करेंगे तब उस सुख को छोड़ पाएगा ये बता दें निसंग इत्यादि कहा था कार्य का में जिसंगह प्रज्ञा हुए तो जो सुख होगा संप्रज्ञात समाधि अवस्था में सविकल्प समाधि अवस्था में वहां भी विवेक के द्वारा उससे भी निसंग हो जाए संग्रहित हो जाए उस सुख को भौतिक इच्छा न करे और कहा और विवाद यद चित्तम प्राचीन आदि उपाय न निश्चल पहले ये कहा चित्त को रोकने के साधन है वैराग्य और अभ्यास ये बताया विषम से वैराग्य और आत्मा का अभ्यास माने सर्वाणुमन अध्यासन वेदांत सर्वण मनन अभ्यासन का अभ्यास ये बताया था उपाय क्योंकि एक चित्तम जो चित्त है मन है प्राचीन वैराग्यादि उपाय ना पूर्वोक्त जो वैराग्यादि है वैराग्य और अभ्यास ये दो उपाय के द्वारा निश्चल निश्चल हो गया है प्रत्येगात्मक आत्मा की तरफ जा रहा विषय की तरफ नहीं जा रहा ऐसी स्थिति मन है प्रसादितम इस तरह में सिद्ध हो गया मन ऐसा हो तद यदि स्वभाव अनुसार फिर भी स्वभाव है चंचल स्वभाव है उसका आप बाहर जा रहा था फिर भी बाहर आ सकता है स्वभाव अनुसार एड़ा वह चित्त जो है अपने स्वभाव के अनुसरण करता हो करके बहिर्निर्गत निचित बाहर निकलना चाहता हो यदि माने विषय में जाना चाहता हो स्वभाव तो यही है उसका ऐसा हो तदा संप्रज्ञात समाधेर संप्रज्ञात समाधि के समाधि से असंप्रज्ञान समाधि पर प्रयत्न इतना प्रयत्न करना होगा संप्रज्ञात समाधि से लेकर के असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना होगा और निर्विशेष में पहुंचने निर्विशे निर्विशे तक का सविशेष है सविशेष से निर्विशेष तक पहुंचने के लिए प्रयत्न के माध्यम आत्म से आत्मनि एवं एकीकृत है उस मन को आत्मा में ही एक करके आत्मा से अतिरिक्त न करके एकीकृत मात्र आपात मा आत्ममात्र आपात्य आत्ममात्र प्राप्त कराकर आत्माभावी सिद्ध हो जाए मनो मनोमन खो जाए ऐसी स्थिति कर दे परिशुद्ध परिपूर्ण परमात्मा का स्वयं पृष्ठ स्थिति में ऐसा बनाकर स्वयं परिपूर्ण परिचित जो ब्रह्म स्वरूप होकर के स्वयं रहे यही आप प्रयत्न एक चित्तम ने चार की टिप्पणी थी यद चित्तम संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि काल में जो चित्त होगी होगा उस चित्त को प्राचीन वैराग्य दुगपूर्वक बता दिया विषय में वैराग्य और ज्ञानाभ्यास का अर्थ यही है वेदांत सर्वण मन निर्दासन का अभ्यास इसके द्वारा यह निश्चल किया था फिर भी स्वभाव उसका बाहर जाने का है फिर भी किसी कारण से बाहर जाना चाहेगा तो उसको फिर संप्रज्ञात समाधि से लेकर के असंप्रज्ञात समाधि तक जो प्रयत्न करना है साधक को विवेक वित्ती कर लेना है तो उसको उसके माध्यम से उस मन को वहां वो करके आत्माभाव में एक करते दे यही प्रयत्न है ये बताया निश्चरत इत्यादि कहा था प्रथम काम प्रथम पादराणी योजित प्रथम पाद नास्वादय सुखम तरह कार्य काम है उसको व्याख्या कर योजना कर दें विवृति कथम इत्यादि शब्द हैं आगे समाधित सत समाधित सतो भाष्य ने समाधि की इच्छा वाला जो युग होगा अपने में जुड़ने वाला योगी योग यहाँ वियोग है किंतु तो योग दिया गया है योग नाम दिया गया है है तो वियोग है शरीर नहीं रहेगा उस अवस्था में विषय भोग नहीं रहेगा इंद्रियां नहीं रहेगी सब को त्यागना है वियोग नामक योग है होता अभाव है किन्तु तो योग बोल दिया इसको ताज़ी के ष्ट अध्याग ऐसे ही उत्तम विद्या दुख संयोग स दुख संयोगम वियोग योगश्चय निरुक्त प्रयोग अनिर्विण चेत सा तो सनिश्चय युक्त ऐसा तो है तो युक्त होने भी न चाहता ऐसा है तम विद्या दुख संयोगम भी योग दुख संयोग का वियोग अवस्था है वो आत्मा में जाकर के बैठा माने दुख का जो संयोग था शरीर बुद्धि को होने पर जितने दुख के संबंध था हमारे पास उसका वियोग अवस्था है दुख संयोग दुख संयोग का वियोग अवस्था है क्योंकि योग नाम दे दिया मैंने उसको योग बोल दिया वास्तव में वियोग है योग नहीं है योग नाम दे दिया है या तो कुछ भी नहीं रहता सब क्या क्या होगा होता हो है तम विद्या दुख समझोग योगता योग नाम दिया स्वनिश्चय ने योगव्य उसको जरूर करना चाहिए उस वियोग नामक योग ऊपर नाम आश्रय लेना ही चाहिए अनिर्विण चेत दुखी न हो करके इतने दिन तक किया कुछ नहीं मिला आगे क्या होने वाला है ऐसे मन में निर्विण्नता न आएगी उसे बहिरा के ना आ जाएगा उसे दुख, दुख दुखी ना हो जाएगा सालक में खास को आ जाएगा नहीं अभी नहीं तो कभी होगा शास्त्र बोल रहा है और हम सही मार्ग में लगे हैं ऐसा मान करके विश्वास से चले स चाहिए विरोव्य हो निश्चय करके करना चाहिए उसको जुड़ना चाहिए उसको जुड़ना चाहिए योगों ढेर चाहिए, योगो चाहिए। योग में जुड़ जाना चाहिए वियोग नामक योग में जुड़ना चाहिए निर्बिटने चेतसा दुखी ना करके मन को दुखी ना करे तो योग से बहिराग्य हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा योग के तरफ चला जाएगा ऐसा कहा वही बात यहां बोल रहा है समाधित सतो योग न समाधि की इच्छा वाला जो योगी है समाधा तुम इच्छु समाधित सुख समाधित बना दिया है समाधा हाँ, समाहित तो होने की इच्छुक है ऐसे योगी को यदि सुख हम जाएगे समाधि अवस्था में जो सुख होगा संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो सुख होगा तन्न आस्वाद है उसी योगी को उस सुख का आस्वादन नहीं करना चाहिए नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा वही वहीं रह जाए तत्र न रज्यता एक त्य आस्वाद उस समाधि अवस्था के सुख में माने वहीं विषय में रहे नहीं आसक्ति न करे तत्र न रज्यता रंग रागे धातु है उसमें रंगे नहीं आसक्ति न करे उसको प्यार छोड़ देगा प्रथम तरह ही फिर क्या करना चाहिए उसको इतने मुश्किल से पहुंचा था संप्रज्ञात समाधि कोई मामूली बात नहीं है यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्यार धारणा ध्यान उसके बाद आठवें स्थान में जाके समाधि में है तो असंप्रज्ञात समाधि तो नौवें स्थान है वो समाधि शब्द से बोल दिया है चित्तवृत्ति के विरोध बोला था योगश चित्तवृत्ति में कहा कोई तो चित्तवृत्ति का निरोध यहां चल रहा है ये है से समान वाक्य है तो कथम तरी फिर क्या को कहना चाहिए उस काल में तो कहा निस्त हो उन उस सुख से भी निस्संग हो, हो, हो जाए समाज जन्य जो सुख होगा संप्रज्ञात समाज जन्य सुख उससे भी संग न करेगा आसक्ति रहित हो जाए निसंग निष्प्रिय इच्छा रहित हो जाए उसमें किस कैसे निष्प्रिय होगा कहते प्रज्ञा विवेक बुद्धि के द्वारा वहां भी विवेक लगाना होगा आपको बुद्धि बुद्धि के द्वारा उस सुख के भी त्याग दे वहां भी न बैठे प्रज्ञा या मानी विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धि के द्वारा क्या विवेक बुद्धि क्या है उसका स्वरूप बताते नवेक बुद्धि यही है यदि सुखम तद अविद्या परिकल्पिता विभाव है या या विवेक बुद्धि जो जो सुख उपलब्धि होती है जिस सुख को हम पाते हैं माना हमारे से भिन्न है सुख जब सुख रूप नहीं सुख भिन्न है कर्ता और कर्म हो जाता जहां यद सुखम उपलब्ध थे जो सुख की उपलब्धि होती है भिन्न आता है जो तर तद अविद्या परिकल्पित हमारा वो अविद्या के द्वारा कल्पित है वो झूठा ही है इतनी विभाव है ऐसे वहां बुद्धि करे यही विवेक करे यही निश्चय करे तथोपि सुखार आगार निर्गृहियात इत्यर्थ उससे भी जो सुख की आसक्ति हो रही थी वहां संप्रज्ञात समाधि काल की सुखी का आस्वादन करने की इच्छा थी वो सुख की जो राग है आशक्ति उसे भी निगृह मन को रोके उसको भोग देना दे उसको कृपी कर भोग देना दे ये दे विषय से अतिरिक्त तो हो चुका है और विषय चिंतन भी नहीं है सुसुक्ति से भी अतिरिक्त तो कर दिया गया है मन को निग्रह निरोध करते करते यहां तक तो पहुंचाया अब सम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में सुख तो होना उसको भी आस्वादन मिला तब अपना लक्ष्य में पहुंच पाएगा ये कहना चाह रहे हैं यदा जब यदा पुनः सुख रागात निवृत्तम सुख के आसक्ति से मन निवृत्त हो चुका है ऐसे होने पर ही निश्चल स्वभाव हम सब फिर भी उसका स्वभाव तो चंचल है ना उसका स्वभाव निश्चल है नित्रि निश्चल ऐसी स्थिति है चंचल स्वभाव है उसका उस मन का होने से स्वभाव हूं सब निश्चल बहिर्दगा छत भगवत फिर भी बाहर जाने के लिए तैयारी कर देता है उस काल में भी खतरा है संप्रज्ञात समाधि तक भी खतरा है अगर बाहर जाना चाहता मैंने विषयाकार कृति बनाना चाहता है वो ऐसी हो चित्तम चित्त जब ऐसा करता हो तो तत तथो की नियम फिर भी वहां से भी नियंत्रित करके उसमें हो उपाय न आत्मनि एवं एकी उपाय यही है संप्रज्ञात समाधि से लेकर के असंप्रज्ञात समाधि तक जाना है और विषय में विवेक और वैराग्य का ये दोनों अभ्यास विवेक का अभ्यास और वैराग्य ये दोनों का आप, ये उसके द्वारा एक ही करे आत्मा में एक करे आत्मा भी है एक ही क्रिया आत्मा में भिन्न रहने न दे एक ही बना देखा तो, चित्त स्वरूप सत्ता मात्र में भाव चेतन स्वरूप सत्ता है आत्मा की और कुछ नहीं केवल चेतन चित्त स्वरूप उसका सत्ता है अस्तित्व है इतने मात्र ही उस को बना दे यही वहां कर्तव्य बनता है साधक का तो बनाया ठीक है सद्य समाधि अवस्थायाम शेषा समाधित शो तो योगिनों में कुछ शेष लगाना चाहिए भाष्य की पंक्ति में कहते हैं योगिनो तस् समाधि अवस्थायाम उस योगी का समाधि अवस्था में जो सुख पैदा होगा उस सुख को भी आसक्ति नहीं करना चाहिए उस सुख से भी रहित हो जाना चाहिए पादम आकांक्षा द्वारा द्वितीय पाद है निस्संग इसके जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूर्वक उत्तर देते हैं कहा व्याख्या करते हैं कथम तर ही फिर क्या करना चाहिए उस सुख को भी छोड़ के क्या करना तब कहा निष्प्रिय भवे कहा निस्प्रिय हो जाए निसंग प्रज्ञा भवे कहा निस्संग माने निष्प्रिय प्रज्ञा विवेक बुद्धा विवेक बुद्धि क्या है यद उपलब्धते है सुखम तद अविद्या परिकल्पना यह विवेक है जो अविद्या अविद्यान सुख होगा अविद्या से जो मिलता है हमको जो सुख वह मिथ्या होता है कल्पना मात्र है विद्या होता है इस आसन से ठीक है निष्प्रिय हो सुखे अनुराग रहित सन इत्यार्थ निष्प्रिय का अर्थ क्या है जो तो पूर्वोक्त सुख है संप्रज्ञात समाधि कालीन सुख है उस सुख में अनुराग रहित आसक्ति रहित हो जाता आसक्त रहित हो जाना यही है निसंगत अर्थ यही है निष्क्रियता है कहा विवेक रूपा बुद्धिर्गंतुक रज्जु सर्पपत कल्पित एक तया भाव कहते देखो विवेक रूपा बुद्धि माने क्या है ऐसे विवेक करे बुद्धि आगंतुक रज्जु सर्पपत कल्पित जो जो आगंतुक होता है वो कल्पित होता है जैसे रज्जु सर्प रज्जु का सर्प आगंतुक है कभी कभी होता है हमेशा नहीं होता वो मिथ्या होता है कल्पित होता है इस प्रकार ये सुख भी जो है वृत्ति के द्वारा आने वाला है तो यही विवेक बुद्धि है विवेक रूपा बुद्धि यही है विवेक रूपा बुद्धि माने आगंतुकस्य रज्जु सर्पगत कल्पित एक ऐसे स्वरूप वाली बुद्धि को कहते हैं विवेक बुद्धि आगंतुकस्य जो आगंतु होगा आया है हाँ रज्ज सर्व का स्वरूप सुख अलग है वह आगंतुक नहीं है जो वृत्ति जन्य सुख होगा संप्रज्ञान समाधि में वही कल्पित तो तो है कल्पितया भावेत कहा पांच की टिप्पणी कहते हैं आगंतु के समय काली रूप से जो काली रूप सुख होगा वह मिथ्या होता है बुद्धि इसके द्वारा कहा भावना प्रकार अवेदी जो भावेद कहा भावना करे कहा क्या भावना करनी है कहते हैं बावना स्वरूप एक आते हैं भावना का स्वरूप का अभिनय करते हैं यद कहा यद उपलब्ध थे सुखम जो उपलब्धि होगी माने पहले नहीं था अब उपलब्धि होनी है यही है अज्ञानकालीन सुख की स्वरूप बता रहे हैं यद उपलब्धते सुखम तद अविद्या परिकल्पित तो विषय वह अविद्या के द्वारा कल्पित है झूठाई है यही वहां निश्चय करते बुद्धि के द्वारा यह कहा प्रथमार्ध से अक्षरा होता तात्पर्याथम रहते हैं आदा हो गया कारिका का का एक एक शब्दावली का अर्थ कर दिया और तात्पर्य बताते हैं उसी का तथोपि सुखराघात निगृहणियात कहते हैं उससे भी ना स्वाद सुखम तत्र निसंग प्रज्ञात तत्वी उससे भी जो तो सुख मिल रहा है संप्रज्ञात समाधि में उससे भी सुख के आशक्ति से निग्रहित करें उनको तभी अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे हम ये कहा ठीक है उत्तरार्धम विभजते उत्तरार्ध निश्चलम निश्चर चित्तम एकी कुरिया प्रयत्न कर उत्तराध का में उसका यदा इत्यादि कहा था यदा पुनः फिर जब जब सुखरागा निवृत्त निश्चल स्वभाव सम सुखराग से निवृत्त हो गया और निश्चल स्वभाव होकर बैठा हुआ है मन उसकाल में ऐसा होने पर ही चरत बहिर्श्चरत बहिर्गत बहिर्निर्गत भवती उस तो स्वभाव के कारण से कहीं फिर बाहर जाने की तैयारी कर देता है विषयों में जाने की तैयारी करता हो विषयाकार बनाना चाहता हो तो चित्तम जब चित्त ऐसा करता हो तो तथा फिर उससे भी क्या करे नियमन, नियंत्रित करके उस मन को उक्त तो उपाय ना उपाय पहले बता दिया है अभ्यास और वैराग्य दो उपाय हैं और कोई उपाय नहीं विषयों में वैराग्य का अभ्यास और सर्वण मन उस पर अभ्यास अभ्यास उपाय के द्वारा आत्मनिए इति क्रिया प्रयत्न तक कहा आत्मा में ही ये करे प्रयत्न लगा करके यही प्रयत्न करे ये कहा ठीक है पूर्वोक्त समाधि अनुरोधात पूर्वोक्त समाधि जो संप्रज्ञान समाधि उसके अनुरोध से आत्मनिएव निश्चल स्वभाव हम सब आत्मा में ही निश्चल हो चुका है मन ऐसा होने पर भी यथोक्तम शोकर फिर भी उस तजन्य जो सुख होगा समाधि समाधिजन्य सुख ये तो हमने तो तो समाधि जो संप्रज्ञान समाधि में कहा गया जो सुख का आशक्ति निमित्त है वहां तब उपाय अथवा उसके लिए जो उपाय में सुख होगा जब साध्य में जो सुख दिखता है तो उपाय में भी सुख दिखता है समाधि के लिए जो उपाय होगा उसमें सुख दिखे आ, निश्चरत भगवती फिर भी वो विषय में जाना चाहता हो तब भी ऐसा करना कि एक कहा आत्मा में एक कर दे कहा टिप्पणी दो नंबर है ना इधर भी सात में थी सात नंबर टिप्पणी निरोध समाधि ये भाव है यहां पूर्वोक्त क्या है निरोध समाधि वो संप्रज्ञात समाधि है उसमें जो सुख होना है तो उस सुख के जो आ सकती है अथवा तो सुख उस सुख के साधन जो समाधि में आ सकती है इसलिए फिर बाहर होना चाहता तो रोक ले कहा तद उपाय रागण में तम जो की टिप्पणी कहा अत्र उपायों ज्ञान वैराग्यावास रूपये कर ज्ञान और अभ्यास यही है उसमें जाना चाहता तो वहां से गुरु कहा ठीक है मैं कहते हैं तत्स चित्तम वो जो चित्त है बाह्य विषयाभिमुख्यात उक्त उपाय ना बाह्य विषय के आभिमुख्य से जो विषय की तरफ जा रहा था उससे उक्त उपाय ना यही अभ्यास और विवेक ये दो उपायों के द्वारा ज्ञान ज्ञानाभ्यास आदि ना ऊतोपाय ज्ञान ज्ञानाभ्यास और विषयों में इन दोनों उपायों के द्वारा यावर्त्य अलग करके उस मन को आत्मनि एव परस् आत्मा मैंने पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म में एक करके प्रयत्नतः प्रयत्न किया है संप्रज्ञान समाधि वसाधि की कुरिया वो प्रयत्न है वह संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से एक करें असंप्रज्ञात समाधि युक्तम परिपूर्णम ब्रह्म आपा देते उसको यही बनाए असंप्रज्ञात समाधि से युक्त कराना है जोड़ना है उसको वह पहुंचाना है परिपूर्ण ब्रह्म उसको परिपूर्ण ब्रह्म ही रख दे मनस्तव समाप्त कर दे ब्रह्म भाव में एक बना दे ब्रह्मरूपी करा दे यही प्रयत्न है वहां देखा तरेप्टी उसको कहा स्पष्टीकरण करते हैं स्वरूप सत्ता मात्र में पापा अपने सत्ता समाप्त कर दे मन की सत्ता को समाप्त कर दे विवेक बुद्धि के द्वारा चित्त स्वरूप सत्ता मात्र चेतन स्वरूप सत्ता ही एकमात्र तैयारी करा दे यही बना दे ये कहा ठीक है आगे कहते हैं कदा पुनर इधम चित्तन ब्रह्ममात्र आपत्ति दे तद कब होगा ये काम जब मन अपने आप को खो करके आत्मरूप कब बनेगा यह काम कब होगा ये कहना चाहते हैं ये प्रश्न होगा यदा कदा पुनर्दम चित्तम ब्रह्ममात्र कब ये चित्त है मन है ब्रह्ममात्र भाव को प्राप्त कब होगा अपना काम करना छोड़ दे आत्मा में एक हो जाएगा कब होगा ये उसका समय क्या है तो ये पूछा तो कहते यदा करके कार्य काम कहते यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्य पुनः निष्पन्नं निष्पन्नं यदा चित्तं पुनः चि निक्षिप्युन अनायते सुश्रुतिम जब नहीं जाता है कभी वो मन ब्रह्म बनेगा तब उस काल में बनेगा प्रश्न था टीका में कदा पुनर इतम चेतन ब्रह्म किस समय में कब पहुंचेगा वो ब्रह्मात्र भाव को कब प्राप्त होगा मन अपना काम करना कब छोड़ेगा तो है कहते लियते चित्त जिस काल में मन लीन भी नहीं हुआ है मन सुसुप्ति में भी नहीं गया है लिएते चित्त और न तो विक्षिपे दुन बाहर विषयों में भी नहीं गया है विक्षेप भी नहीं उसको लीन भी नहीं हुआ विक्षेप अनिंगन चेष्टा रहित हो गया है और अनाभाषण विषयाकार से रहित है आवास नहीं विषयाकार नहीं है उसमें ऐसी स्थिति में बैठा है निष्पन्न ऐसी स्थिति में हो तब मन तदा ब्रह्म प्रोजी उस काल में ब्रह्मरूप हो जाता है इतना काम नहीं करता हो शुष्त में भी नहीं जाता हो और बाह्य विषय विक्षिप्त भी नहीं बाह्य विषयाकार धारण नहीं करता हो और चेष्टा रहित हो गया हो और अनाभाष हो गया विषय का भणी हो इतर के विषय भी न हो तो उस काल में ब्रह्मा ब्रह्म तत्म निष्पन्न हो गया तो तत्मना ब्रह्मा, वो मन ब्रह्म ही होता है तदा मन उस काल में ब्रह्मा, होता है से अतिरिक्त नहीं रहता उस काल में टिप्पणी है समप्राप्त चित्त स्वरूप बात जब सम्राप्त ब्रह्म प्राप्त में पहुंचा है ब्रह्मरूप हो गया हो उस चित्त का स्वरूप बताते हैं कहा या कहा लिये ना स्तब्धि दो बातें लेना है मूर्शिदादि अवस्था में स्तब्ध भी ना हो जाए न लिये ना स्तब्धि न लिये शर्द के द्वारा न तो है सुश्रुति में न जाए स्तब्ध होकर के भी ना रहे ऐसा भी नहीं क्यों तो तामस में दोनों में तामस तो धर्म बैठा हुआ होता है मन भाव होने में सुश्रुति में जाने में तमोगुण पर जाता है जो तो निद्रा में चला जाता है तमोगुण पढ़ने पर स्तब्ध हो जाता है कुछ पता ही नहीं क्या बोला क्या सुना पर मालूम नहीं ऐसा हो जाता है ये दोनों कामसत्व सामने के द्वारा लाय शब्द नहीं व स्तबि भाव भाव से कषाय ये जो लाय शब्द के द्वारा ही स्तब्धिभाव माने कषायग तो आशक्ति उसको भी इसी से लिया गया है उपलक्षणार्थ कषाय को लिया स्तब्धिभाव शब्द के द्वारा लय शब्द के द्वारा इसको भी लिया सब है उपलक्षण के लिए अपराधि ग्रहण करेगा कसाई को भी नहीं मना एक कहा तम कार्य तम उभत ही समम क्योंकि तमोगुण का कार्य दोनों में समान है चाहे सुसुक्ति के लिए हो चाहे सकसाय अवस्था में हो इसे विषया की लेकर के जब जकड़ गया हो दोनों में तमो कार्य है समान है जब आगा, कहा न चब विक्षिपित आगे विषय में भी नहीं जाता है जब मन बाह्य विषयों में है न शब्दादि आकार वृत्तिमानुभवती शब्द स्पर्श रूप गंध के आकार वृत्ति भी नहीं करता जब अनुभव नहीं करता बाहर भी नहीं जाता निक्षिप्य पुनः अर्थ करना न शब्दादि आकार आकार वृत्तिमानुभवती शब्दादि आकार जो वृत्ति बनती है शब्द स्पर्श रूप ये गंध के आकार वो भी नहीं करता न, न, जब विषय चिंतन भी नहीं ना भी सुखास्वादमअ सुखम आस्वादय सुख का आस्वादन भी नहीं करता न, यहां भी दो लेना है नक्सर विक्षिप्त के भी दो कारण लेना क्यों तो राजसत सामने ना ये रजोगुण काल में होना दोनों ये विषयों में जाना या सुख का आस्वादन करना दोनों रजोगुण काल में है राजसत सामने ना सुखास्वादसया भी विक्षिप्त शब्द हो गए या सुख के आस्वादन को भी विक्षिप्त शब्द कहा गया है उभयर भी रजकार्य तो सम दोनों में चाहे विषय में जाना हो मन को विषयाकार बनाना हो या सुख के आकार धारण करके बैठा हो रजो कार्य समान है रजा कार्य तुम समान समान है रजोग होता है का। पूर्वत्र नार्थक के अनु पृथक फिर पहले क्यों तीन कहा था पहले तीन लिया था क्या बाहर भी नहीं जाता लीन भी नहीं होता और सरागम चीजा लिया था ऐसा भी इसको भी समझे कहा था तो यहां तीन क्यों कहा था फिर अलग से पूर्वत्र पार्थक्य रूप पूर्व पूर्व कािका में ऐसे पृथक करके जो कहा गया था पृथक प्रयत्न करना है उसके लिए अलग प्रयत्न करना होगा उसके निवृत्ति के लिए एक ही प्रयत्न से तीनों की निवृत्ति नहीं होगी भिन्न भिन्न प्रयत्न करना होगा इसके लिए कहा था पृथक प्रयत्न करना तो है जा पृथक प्रयत्न तो विधेयक प्रत्येक विक्षिप्त मन का रोकने के लिए प्रयत्न अलग सुषुप्त तो मन को रोकने के लिए प्रयत्न अलग कसाय अवस्था में पड़ा हुआ मन को रोकने के लिए प्रयत्न अलग प्रत्येकम पृथक प्रयत्न भी देगा प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रयत्न का विधान होने के लिए कहा था आगे ना तो एक प्रयत्न है ना ही इतना भी श्रेष्ठी कि प्रत्येकम प्रयत्न न प्रमित करते कहते ऐसे प्रमाद कोई न करेगी एक ही प्रयत्न के द्वारा तीनों समाहित हो जाएंगे ये अलग अलग प्रयत्न को करना ऐसा प्रमाण नहीं करना भिन्न भिन्न प्रयत्न करना पड़ेगा उनके लिए बोधनार्थम प्रथम ऐसे बोध ज्ञान कराने के लिए पूर्व में तीन अलग अलग कहा था लये संबोधय चित्तम विक्षिप्तम तो विक्षिप्तम समयत पुनः स कसाएं बीजा जात ऐसा कहा तीन कहा था अलग अलग करके करना पड़ेगा प्रयत्न एक ही प्रयत्न से तीनों की निवृत्ति नहीं होने वाली है एक ये दिखाने के लिए कहा था आलस्य न करे एक ही प्रयत्न से तीनों हट जाएंगे ऐसा न करे इसके लिए पूर्वों ने अलग दिया था ये कहा एवं लय कषायाभिया विक्षेप और सा स्वादाभ्याम ये जो कार्य का लय और विक्षेप दो बताया है या लय शब्द से लय और कसाय दोनों को लेना है दोनों तमोगुण के कार्य है तो तमुगुण को लेकर एक ही करके बोल दिया और विक्षेप शब्द से रस का आस्वादन भी लिया था रस का आस्वाद भी लिया था यहाँ एवं लय प्रसाद लय शब्द लिए थे के द्वारा ये दोनों ले लिया और विक्षेप शब्द से विक्षेप और रस का आस्वादन ये दोनों का लेने से यहां चरित ध्यान से रहितम चित्तम अनिंगनम ये दोनों से रहित हो जाता तो अनिंगन चेष्टा रहित हो जाता है अनिंगन। अनिंदनिगन मान सबात चलनम लया मुख्य रूपम अनिंग जैसे वायु सबात प्रतिप चलन चलन क्या होता है इंगन क्या होता है वायु सहित स्थान में रखा गया दीपक हिलता रहेगा हो यह होगा चलन और अनिंगण मान अचल हो जाए अनिंदनम कहते हैं लया भी मुख्य रूपम अनिगन लय के आभिमुख्य कर देना अनिगन हो जाता है तद रहितम अनिगनम अंगिन हो जाता है लय के तरफ लेना किंतु तो अनिंगन हो जाएगा उससे रहित कर देना सुसुप्त में जाने भी न दे और विषया शक्ति भी न करे निवात कल्पम इति निवात स्थान में वायु रही स्थान में रखा गया दीपक के समान हो जाए उसके समान बन जाए बनाना है मन को हिलना नहीं मन विषय तरफ न जाए सुसुप्त निले ऐसा कर देना साधक किसाधक काम है बुद्धि का काम लेकर के ऐसा करेगा आगे अनाभाषम कहा हुआ है अनिंगनम आगे अनाभाषम अनाभाषम ने न केन्द्रित विषया कारण अभासित कर किसी भी प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों में से किसी भी विषयों के आधार से अभाषित नहीं प्रकाशित नहीं है ऐसा हो जाए प्रसाय सुखा स्वादयोर लय विक्षेप अंतर्भाव उतय पसाय और सुख का को लय और विक्षेप का प्रभाव कर दिया पसाय को ले लिया लय की तरफ और सुख का को ले लिया विक्षेप की तरफ कही दिया एक दोष चतुष्ट रहित हम चारों दोषों से रहित तो होगा लय भी नहीं है और ये सुखास्वाद भी नहीं है पसाय भी नहीं है और विक्षेप भी नहीं है सुख का भी नहीं ये चारों ये विघन थे इनके रहित हो जाकर यदा एवं दोष चतुष्ट रहित चित्तम बहती जब चारों दोषों से रहित होगा चित्त लय अवस्था भी नहीं है कषायावस्था भी नहीं है विक्षेप भी नहीं है रसास्वादन भी नहीं है सुखी आस्वादन भी नहीं है चारों दोषों से रहित होगा चित्त जब ऐसा होगा तदा तत् चित्तम ब्रह्म निष्पन्न समम ब्रह्म प्राप्त होगी कृषि काल में यह चित्त जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मों से एक हो जाता है अभिन्न हो जाता है ब्रह्मरूप हो जाता है यह समय ये बता ठीक कहते हैं त्रिविध प्रतिबंध विषयाकार विषयाकाररहित यदा चित्तम अवतिष्ठते तदा ब्रह्म संपन्न होते त्रिविध प्रतिबंध है पूर्वकारिका में जो कहा था यदा न लयित है चित्त विजा मान चित्त जब लये संबोधय चित्त विक्षिप्त समय पुनः सकाशाने ऐसा कहा था तीन बताया था वो तीनों से रहित होता त्रिविध प्रतिबंध है तीनों कषाया अवस्था हुई प्रतिबंध है विक्षिप्त अवस्था हुई प्रतिबंध है लया अवस्था भी प्रतिबंध है आत्मा में पहुंचने के लिए प्रतिबंधक है आत्मा भाव में नहीं जा पाएगा मन ये तीनों होने पर सो गया तब भी नहीं होगा बाहर चला गया तब भी नहीं होगा भीतर तो है किंतु विषय चिंत में डूब गया तब भी नहीं होगा त्रिविध तुण प्रतिबंध विद्रम कषाय भी न हो लय भी न हो विक्षिप्त भी न हो एक प्रतिबंधक है आत्मा में पहुंचाने के लिए मन के पहुंचाने में प्रतिबंध गए त्रिविध प्रतिबंध विधुरम विषयाकार रहितम विषयाकार से रहित जो होगा विषयाकार से रहित तो हो गया यदा चित्तम अवकेष्टे जब चित्त इस रूप से रहेगा कषाय अवस्था में भी नहीं है विक्षित अवस्था में भी नहीं है लय अवस्था में भी नहीं है ऐसा होगा तदा ब्रह्म तब तो ये ब्रह्म भाव में रहता है ब्रह्म अभिन्न हो जाता है ब्रह्मरूप होगा उस चित्त रूप में नहीं रहेगा वो ब्रह्मरूप ही होगा ये कहना चाहता टिप्पणी तीन की देना लय विक्षेप और अभाव उक्त है अनिंगन मिली कसाया भावो रागाधिना स्त भावो ही कसाय पूर्वार्ध तो कारिका का पूर्वार्ध है यदा थे चित्तम निक्षिपे पुनः इसके द्वारा क्या कहा लय विक्षेप का अभाव मन बाहर भी नहीं जा रहा है सो भी नहीं रहा है ये दोनों का अभाव बता दिया अनिंगन मिली भाव अनिंगम शब्द से कसाय का अभाव चिंतन भी नहीं कर रहा है नहीं नहीं राग आदिना स्तब्धि राग होगी कसाया विषय शक्ति के द्वारा ग्रसित होगा जड़ बन जाएगा मन इतना फंसा हुआ है विषय में उसी को उसी के चिंतन में डूब जाता है उसका स्तब्ध हो गया जड़ बन गया जाज्यता आ गई उसी का कासायेगा राग आदिना स्तब्धि बाग आशक्ति आदि के द्वारा विषय में इतना डूबा तो या तो राग है या द्वेष है दोनों में से किसी एक हो जाएगा द्वेश वाला शत्रु बुद्धि भी हो गई तो चिंतन में डूब जाएगा महाशत्रु है ये तो इसी का चिंतन में डूबेगा और मित्र है उसे आनंद मिलने की संभावना है तब तो भी वहां डूब जाएगा यही राग को कसाएगा राग आदि ना स्तब्धिभाव भाव एक जाड्यपना आ जाता है मन में दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता उसी में डूब जाता है कुछ कहा सुनता नहीं कुछ बोले सुनता नहीं सुने सुनेगा नहीं उसमें चिंतन में डूबा हुआ होता विषय चिंतन में डूब जाता है हु� जड़ बोलते जाड्याजस्त एक अंगनमसर राग आदिवासना शून्यम अलींगनम का रागादिवासना रागा से रही तो जाए संस्कार भी न रहे कह त्रिव प्रतिबंध विद इदा अनावासमित रहास्वादाव उत्तर अनावासव रव आसादम न करें सुखरस्व आस्वादन न करें कहता है फल अव्यवहित वृथक उसको इसलिए कहा अनावास अनाभा ने कहा कि वो फल के अव्यवहित पूर्व में है उसके आदि आत्मभाव में जाना होगा विषयाकार धारण नहीं करेगा तीनों प्रकार के विषय का आकर धारण नहीं करेगा तो आत्मभाव में जाना है फल अव्यवहित अथवा उस स्थिति में मन को फल के अव्यवहित होने के कारण पृथक निर्देश पृथक का विषयाकार रहेगा मेरे कहा रसास्व आधे सुखस्त विषय दिभावा दी दीभा रसास्वादन में जो सुख है उसका विषय दी अभाव विषय बुद्धि नहीं हुआ रसास्वादन में सुख का विषय दी अभावा उस सुख में विषय बुद्धि नहीं है ऐसा हो जाना एक बात विषयाकार रहित का अच्छा <coughs> त्रिविध प्रतिबंध विदुरम विषयाकार रहितम यदा चित्तम अवतेक्षित तदा ब्रह्म संभ्रम रहती कह दिया अक्षराणी या चष्टे कार्य शब्दावली का व्याख्यान करते हैं यथोक्ते न इत्यादि कहा वासना उपाय क्या है सर्वादि का अभ्यास और विषयों में बैराग्यर उपाय न निग्रितम चित्तम जब चित्त निगृहित हो गया मन निग्रह में आ गया ना लय में जा रहा है ना विक्षिप्त में जा रहा है सुक्षिप्त में नहीं विषय में भी नहीं विषय चिंतन में तीनों प्रतिबंधक से रहित हो गया यदा निगृहित हो गया चित्त क्या सुसुप्ति न लियते ये डिग्री कब होना सुसुप्ति में लीर भी नहीं होता न तो पुनर्विशेष विक्षिप्य और विषय में बाहर भी नहीं जा रहा है ऐसी स्थिति में हो गया मन विषयकार में नहीं बनाता अनिंगलम अजलम निवात प्रतिपलम चेष्टा रहित तो होकर के पड़ा हुआ है अचल होके बैठा हुआ है कोई तो चेष्टा नहीं इधर उधर कहने पड़ रहा है प्रदीप प्रदीप निवात कल्पम के दीपक की जो स्थिति है होती पर हिले ऐसे मन भी हिले बाहर तो मन हो जाए अनिंग अचलम अचल हो जाए मन विवात प्रदीप कल्पम वायु रही स्थान के दीपक के समान मन हो जाए ये काम हो अनाभाष मन केंद्र चित कल ने विषय विषय भाव आभाषते जगह पे किसी भी कल्पित जो विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो भी है इनके द्वारा विषय रूप के द्वारा आभाषित न हो आकारित न हो ऐसे स्थिति में मन हो जाए अनाभाष करते किया टीवी की टिप्पणी विषय भावना विषयाकारेण विषय भावना अगर विषयाकार से प्रकाशित न मन अनाभाष यदा एवं लक्षण यदा यदम लक्षण यदेव लक्षण बनाई यदैव लक्षण होगा पाठ होगा यदा एवं लक्षण बना जब इस प्रकार का स्वरूप चित्त का हो जाता है चित्तम तब निष्पन्न ब्रह्म उस काल में ब्रह्म हो गया समझना माने ब्रह्मस्वरूप निष्पन्न चित्तम बवती इत्यार्थ ब्रह्मस्वरूप से ही निष्पन्न हो जाता है चित्त अपना रूप नहीं रहेगा उस काल में ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है मन ये समझना एक कहा उपाय क्या है यथोक्ति उपाय ने भाष्यकार बोल दिए भाष्यकार बार बार नहीं बोलते हैं क्योंकि तो एक बार बोल चुके हैं इसलिए बार बार यथोक्त उपाय न माने क्या है तो टीकाकार बोलते हैं ज्ञानाभ्यास वाले ज्ञान का अभ्यास माना श्रवण माना का अभ्यास और विष्ण में बैराग्य यही उपाय है मन को रोकने का साधन यही है श्रवणाधि करता रहे विष्णों से वैराग्य प्राप्त करे उसमें दुख देखे विषयों में सहिष्णवत्व आदि अनित्व आदि दूध थे जब दोष दृश्य आएगी तो छोड़ेगा उसको दृढ़ा होगी उसको अभी तो सुख बुद्धि हो रही है इसलिए दृढ़ा नहीं करता विषय विषय उपाय मैंने क्या है तो ज्ञानाभ्यास आदि बोधिया टीका कारण ज्ञानाभ्यास विषयों से बहराग्य उपाय है इसी के द्वारा निगृहित होता है मन और कोई साधन नहीं मन रोकने का साधन और कोई नहीं विषयों में बहराग्य तो जाएगा नहीं और ज्ञान का अभ्यास सर्वमान जो आसन होता है आत्मा को पता लगता रहेगा आत्मा की तरफ जाएगा ये निगृहित करने का साधन यह बात निगृहितम मैंने विषय दो विमुखी कृतम निगृहतम दि का अर्थ भाषा में निगृहित उसका अर्थ विषयों से विमुखी कर दिया हमको अब विषय का आकार नहीं बनाता विषय के बारे में इच्छा भी नहीं करता ऐसे स्थिति बना दिया निगृहतम मैंने विषय दो विमुखी आगे न लियते शब्द का अर्थ कर न लियते न देद्रा पारवश्य न कारणात्मनाम कदम निद्रा के अधीन होकर के अज्ञान के अधीन होकर के कारण रूप में चला गया हो ऐसा भी ना हो उस काल में कारण में जाके एक हो जाता है अज्ञान में मन का कारण अज्ञान है अज्ञान एक होगा वो भी नहीं ऐसा भी नहीं। नहीं हो। ना, ना, तो ना का हो न लिय के कहा था न तो पुनर्विशये ये कहा था अचलम जब क्या होगा अनिंगनम अचलम निवात प्रदीप कहा था अचल मैने राग आदि भाषा सुनने रागदोष आदि संस्कार से रहित हो जाएगा अचलत्व अच्छा दृष्टान्त अचल अच्छा होने में दृष्टान क्या है निवात प्रदीप कल्पम बोलती है वायु रित स्थान में रखा हुआ दीपक की जो स्थिति होती है सीधा ज्वाला शिखा सीधा हो सीधी शिखा हो इसी प्रकार मन चलायमान न हो न राग आकार वृत्ति बनाए न द्वेशाकार वृत्ति बनाए राग द्वेष आदि से रहित होगा हो तो? किंतु ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्माकारेण इतम लक्ष्म चित्तम यदासमत है वो ब्रह्माकार में हो गया जब ब्रह्माकार वृत्ति में बैठ जाता है गुमान यहाँ कुछ टिप्पणीकार बोलते हैं कुछ शेष लगाना पड़ेगा आदि में बोलते हैं टिप्पणीकार चार में बोलते हैं किंतु इत पूर्वम जो किंतु के पहले टीका में तो किंतु है टीका में उसके पहले किंतु इत पूर्वम न विषय भावेन अभभाषते इतिशेषो न विषय भावेन अभभाषते अनाभाष मन न के कलित नावे ना न ना अभाषते अनाभाषम ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कहते हैं ये किंतु के तहत किसी प्रकार के विषय भाव से अभाषित आकारित नहीं होता ऐसा करने के बाद में फिर लगाना एक किंतु को कहते हैं किंतु विषयाकार से तो नहीं होता अभाषित किन्तु ब्रह्माकार ब्रह्माकार से अभाषित हो जाता है लक्ष्मण चित्तम इस प्रकार का स्वरूपला चित्त जब बन जाता है यदा जब ऐसा होगा पथ है तदा तदा ब्रह्म ब्रह्म भवति ब्रह्म को हो जाता है वो या तो करना कहा निष्पन्नम निश्पन, ब्रह्म एक उक्तम स्फाई जो निष्पन्नम ब्रह्म कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं क्या करते हैं ब्रह्म स्वरूपेण निष्पन्नम चित्तम बहुति स्वरूप से हो जाता है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं होता उसका सूचित में न जाए विषय भी चिंतन न करे और विषय में भी न जाए तीनों से रहित हो जाए तो ब्रह्मरूपी हो जाएगा कहा आगे टीका में कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि अवस्थायाम एन रूपेण चित्तम अभिनष्पत्ते तद ब्रह्मस्वरूपम विशिष्ट असंप्रज्ञात समाधि अवस्था है उस अवस्था में जाकर के चित्त क्या होगा ब्रह्मरूप होगा संप्रज्ञात समाधि तो मन रहा है वो वहां समाधि अवस्था में वृत्ति बनती है वृत्तिजनक सुख होता है ये तो क्या कहा असंप्रज्ञात समाधि वस्था जो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचेगा साधक संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से जब असंप्रज्ञान समाधि में पहुंचेगा वृत्ति भी समाप्त हो जाए केवल हम ही हम रह जाए उस स्थिति में पहुंचेगा वृत्ति भी समाप्त हो जाए वो तो ऐसा है कभी कभी हम कोई चिंतन में डूब जाते हैं तो पहले तो हमें लगता है या शत्रु या मित्रभाव में हम चिंतन शुरू करते हैं सामने वाले तो शत्रु आकार में लेंगे या मित्राकार में लेंगे तो मैं एक दृष्टा हूं और मेरी ये वृत्ति बनती है शत्रु रूपा है मित्र रूपा बनेगी और वो विषय होगा त्रिपुति होगा, द्रष्टा दर्शन दृश्य तीन दिखाई पड़ेगा शुरू में तीन होकर के चलेगा चिंतन चलेगा चलते चलते चलते इतने प्रगाढ़ता आ जाए उस चिंतन में कभी डूब जाते हैं डूब जाते ना हम अपने आप को भूल जाते हैं और जो बीच में क्रिया थी दर्शन क्रिया उसे भूल जाते केवल एक ही ध्याय मात्र रह जाएगा अपने आप को भूल जाता है कृष्ण को कंस को ऐसे हुआ था सर्वम कृष्णमय जगत हो गया था उसको जब सुना था अष्टम गर्व से मर जाएगा इसका जो अष्टम गर्व है उस को मारने का काल बन जाएगा बोल दिया था आकाशवाणी ने तब से उसके मन में बैठा था उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण देखता था शत्रुभाव तो में दिखता था मारक शत्रुभाव से दिखता था किंतु कृष्णमय हो गया था वो भगवान के भक्त था कंस कृष्ण को देखता था सर्व कृष्णमय जगत हो गया था उसके शत्रु भाव से चिंतन करता था उस काल में अपने को भी भूल जाए दर्शन क्रिया भी भूल जाए कृष्ण ही दिखता था उसको एक ही लक्ष्य ही दिखता था कोई असंप्रज्ञात समाधि उसी, हो उसी का लक्ष्य मात्र व रह जाए और दर्शन हो जाए केवल लक्ष्य मात्र रह जाए उसे असंप्रज्ञात समाधि पंचदश में कहा ध्याद्री ध्यान परित्यज्य ध्येय मत्र वस्तुन निवातचित्त दीपवत चित्तम समाधिअभीये ये वेदांत की समाधि ऐसी समाधि है योग सूत्र की समाधि भी मिलती जुलती है ध्यात्री, ध्याता ध्यान तीन चलते थे पहले ध्यातव्य द्या, द्यात वस्तु ध्याता ध्यान ध्येय तीन था ध्या ध्यान परित्यज ध्याता का परित्याग कर दिया ध्यान का भी परित्याग कर ऐसी अवस्था आ जाए प्रगाढ़ता होने पर ध्येय मात्र एक वस्तु में जो तो ध्येय था उसी में ही एक में विवाद चित्ती चित्तम वायु रही स्थान के चित्त दीपक के समान चित्त को स्थिर है। देखा ध्यय सभीधीये उसी का नाम समाधि है ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है पंच वैसे ही एक क्या असंप्रज्ञात समाधि अवस्थायां रूपेण चित्त अभिनष्प्य तो असंप्रज्ञात सामधि अवस्था है अंतिम स्थिति है संप्रज्ञात समाधि से आगे की अवस्था कुछ ऐन रूपेण चित्त अभिनष्प्यिस रूप से ये मन निष्पन्न होगा तैयारी होगा मन जिस रूप में दिखाई पड़ेगा तब ब्रह्मस्वरूप वो तो ब्रह्म रूपी होता है मानस्तव में मन काम नहीं करेगा ब्रह्म रूपी होगा वो तो मन ब्रह्म रूपी बनेगा ये यहां विशेषण लगा के बोलते हैं क्या स्थिति होती है उस काल में वो तो ब्रह्मरूप मन की स्थिति में बोलना चाहते हैं अभिनिष्प में पांच भी टिप्पणी है अभिनेस्प आविर्भवती जैसे आविर्भाव होगा मन का उस काल में मानी अविवेज्य जिस प्रकार से अभिव्यक्ति होगी मन की उस स्थिति में के ज्ञान समाधि अवस्था में उसको ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप से ही अभिव्यक्ति होगी उसके मन मन रूप से अभिव्यक्ति नहीं होगी ब्रह्म रूप से आत्म रूप से ही अभिव्यक्ति होगी आत्मा से अतिरिक्त नहीं माना जाता उस काल का मन यह कहा कहना चाहते हैं इसलिए कारिका ने कहा स्वस्थम शात स निर्वाणम सुखभ अजम अजेन जेयन सर्व्ञ पिचक्षते स्वस्थम शात स निर्वाणम अकथ्यम सुखमु अजम अजे नर्वज्ञ परिचक्षते उस काल में स्वस्थम स्वस्थ हो जाता है अपने आप में स्थित हो गया मन ब्रह्मरूप हो गया स्वस्थम स्वस्थ तथित स्वस्थ अपने आप में होता है दूसरे में नहीं होता विषय में नहीं होता स्वस्थम शांतम शांत होता है स निर्वाण वो ब्रह्मरूप है निर्वाण माने कोई भी वहां पर निवृत्ति रूप है वो निर्वाण निर्वृत्ति एक चीज है निर्वाणम ऐसा हो जाता है कहीं तो एक हो जाना और कुछ नहीं रहना निर्गता बाणम यमाशाह निर्वाणम शरीर आदि सब हट गए अपने आप अकेला हो गया तो शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब चले गए केवल अकेला हो गया वो निर्वाण अवस्था है बाण रहित होना तीन शरीर से रहित अवस्था है तीनों शरीर अकथ्यम वहां के जो सुख होगा वो कहा नहीं जा सकता बाणी का विषय नहीं बनता गूंगे को गुड़ खिलाने के समान है अनुभव है अभिव्यक्त नहीं कर सकता ऐसा सुख होगा अजम अजैन ज्ञान है वहां उसका जो ज्ञान होगा ना वो तो ज्ञान का जो विषय होगा ज्ञान ब्रह्म है अजम, है वो ज्ञान भी अजन्म अजन्मा ज्ञान के द्वारा ही वृत्ति ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाता उसको जन्य ज्ञान है अजेणा जयेना अजम अजन्मा ज्ञान अजन्मा जो विषय बना हुआ ब्रह्म है उसके द्वारा अभिन्न होने से ज्ञान भी अजम है अजम सर्वज्ञम परि सक्षते उसकाल भी को तो सर्वजज्ञ कहते उसकाल जो मन होगा ज्ञान रूप मन होगा उसको सर्वज्ञ कहा जाता है ये कहा कि टिप्पणियां भी है समय हो चुका है यह रखते फिर क्या ओम भद्रम कर पत्र पश्येक्ष स्थिर श्रम से ओ सा